आपके करियर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा हर शनिवार शाम पांच से साढ़े पांच रेडियो कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं और उस ट्रेड के बारे में बातचीत करने के लिए जानकारी देने के लिए हम लोग किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो आज के इस विषय में करियर के बारे में हम लोग बात करेंगे करियर इन होटल मैनेजमेंट जी हाँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए सुब्रतो बैनर्जी हमारे साथ हैं जो इंटरनेशनली सभी जगह जो है इसका अनुभव उनके पास है चालीस साल का एक बहुत ही अच्छा अनुभव उनके पास है होटल मैनेजमेंट पर और इंडिया और अब्रॉड में उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है इसके बारे में जानकारी हासिल की हैं और प्रैक्टिकल उनके पास नॉलेज भी है और अभी डॉक्टरेट भी कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी जानकार के साथ इस विषय पर बात करते हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे इस कार्यक्रम को वो अपने एक नोटबुक पेन अपने साथ रखें ताकि जो भी जानकारी उनको अच्छी लगे वो नोट करके रखें और अपना करियर अगर होटल मैनेजमेंट में आप बनाना चाहते तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जो जानकारी है आज के इस विषय में हम लोग देंगे और सुब्रतो बैनर्जी हमारे साथ हैं तो आप सभी की तरफ से सुब्रतो बैनर्जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मैं सुब्रतो बैनर्जी आज हम होटल मैनेजमेंट के विषय पर आपको जानकारी दूंगा जो कि आप नौजवानों को बहुत ही आज की ये ट्रेड है नंबर वन ट्रेड है जिसको एब्रॉड और इंडिया दोनों जगह में आप काम कर सकते हैं यार ये इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं बारीकी से जानकारी दूंगा। जी सुब्रतु तो बैनर्जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके क्योंकि आपके पास एक 40 साल का बहुत ही लंबा अनुभव है इस फील्ड में और मैं चाहूँगा जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं कई बार दसवीं बारहवीं करने के बाद एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन से फील्ड में जाएँ और कई लोग होटल मैनेजमेंट के बारे में सुनते है तो हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्सेस होते हैं कई एडवर्टाइजमेंट होता है कई लोग ऐसे भी लुभावने एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई इस कोर्स को आप करेंगे तो सीधा आपको एब्रॉड में नौकरी मिलेगा तो आइए दो लाख तीन लाख रुपये ले लेते हैं और बाद में एब्रॉड नहीं है कई बार ऐसा होता है तो इसका पर्टिकुलरली किस तरह से हम लोग को जाना चाहिए उसके बारे में बताइए टेंथ या ट्वेल्थ के बाद किस तरह से हम लोग को आगे पढ़ाई करना चाहिए कितने साल का पढ़ाई करना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा करके या और कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है जहाँ से हम लोग अच्छा अपना इनकम कर सकते हैं या जॉब मिल सकते हैं उसके बारे में डिटेल से बताइए बहुत अच्छा प्रश्न पूछे रमेश जी जी आ, ये तो बहुत ही सभी को जानना है आजकल के इसमें चोर चरका ये बहुत होता है पैसे ले लेके काम नहीं करते लेकिन हम उसको अगर जानकारी रहेंगे तो काफ़ी कुछ लाभ उठा सकते हैं प्लस कि आपको इंटरनेट जाके जो रजिस्टर्ड है जो लोग सिखाते हैं इसमें जो मैनेजमेंट कॉलेज है वो आपको जानकारी लेना है कौन सा है क्या है जेन्यून है और ये है आप टें के बाद आपको पहले तो जब भी आप एट नाइन्थ में हैं आपको कौन से फील्ड में जाना है ये आपको तय खुद करना तभी से ही सोचना शुरू आ, कौन सा है? किसको अगर होटल में जिसको कुकिंग का शौक है हा, हा, हा, आ, जो इसको कुकिंग का शौक है वो तभी टेंथ करने के बाद ट्वेल्थ भी ट्वेल्थ एक्चुअली अक, टेंथ के बाद ट्वेल्थ करना ही ठीक है ट्वेल्थ के बाद जो आप स्पेशल ट्रेड ले रहे हैं इंजीनियरिंग ले रहे हैं कोई एम जा रहा है जो भी है इसमें आप होटल मैनेजमेंट की Uh, डिग्री ले सकते हैं डिप्लोमा भी है डिग्री भी है इसमें अच्छा। और इसमें है दो तरीका एक है फ्रंट ऑफ द हाउस और एक आप बैक आप हाउस। है बैक ऑफ द हाउस फ्रंट ऑफ द हाउस में आपको जैसे गेस्ट के साथ रहेंगे जैसा पीआर रहते हैं आप गेस्ट के सामने मिलेंगे जैसा रेस्टोरेंट मैनेजर पोजीशन है जो भी फ्रंट ऑफ वेटर है अगर आप बार में जाएर है सुपरवाइजर ये सब पोजिशन है और बैक ऑफ द हाउस में आपको शेफ का कुकिंग का शौक रहेगा डिफरेंट कल्ले रही मीनस डिफरेंट ये इंटरनेशनल कुकिंग हमें इंटरेस्ट रहेगा पेस्ट्री में रहना है आपको हॉट किचन है कोल्ड किचन है ऐसा डिफरेंट बुचर शॉप बुचरी है mm -hmm. तो ये सब में इंटरेस्ट ले सकते हैं उसमें क्या आपके लास्ट पोजीशन एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनेंगे आप uh, अगर चोर से अगर मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं ऑलवेज चाहूँगा कि आप बैक ऑफ द हाउस ये ट्रेड लेना है। अच्छा अच्छा। कि इसमें क्या है आपको इसकी डिमांड अब्रॉड में बहुत है और वीजा जल्दी मिलता है स्किल लेबर। अच्छा।, अच्छा। आ, आ, कुक बोलते हैं ये पोजीशन। आपको अगर जैसा जापान यूएसए यहाँ पर अगर फ्रंट ऑफ द हाउस लेता क्यों वो काम वहाँ के भी, जो भी लोकल हैं। भी से वो करा सकता अच्छा, है लेकिन अच्छा। ये जो है हाँ, हाँ, एक स्पेशलिटी, एक कुक का वो, वो जरूरत रहता और है आपका जो खाने के ऊपर है है तो देते हैं और वीजा मिल जाता है इसके ऊपर जी सुब्रत बैनर्जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे नौजवान युवा साथी अगर सुन रहे विद्यार्थी मित्र अगर आप होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो जरूर आप इस फील्ड में आइए यहाँ पर बहुत ही अच्छा करियर है और सुब्रत तो बैनर्जी जैसे बता रहे थे कि फ्रंट ऑफिस के बजाय बैक ऑफ द हाउस में आप जा सकते हैं जहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल में आप जो खाना बनाते हैं कुकिंग जिसको कहते हैं उसमें आप अगर स्पेशलिटी करते हैं तो एब्रॉड में या जैसे कि उन्होंने बताया जापान यूएसए इस जगह पर जो है फ्रंट ऑफिस में क्या होता है एक ऑफिसर की तरफ सूट बूट पहन आप जो है आप कस्टमर से डील करते हैं लेकिन बैक ऑफ द हाउस में आप पर्टिकुलर जिन चीज़ों को प्रोवाइड करना जो फूड है उसके बारे में आप सोचते हैं उसके बारे में आप आपका काम होता है उसके साथ आपका डीलिंग होता है तो वो चीज़ें वो बता रहे थे कि आप बैक ऑफ द हाउस में काम करते हैं तो आपके लिए अब्रॉड जाना इजी होता है बैक ऑफ द हाउस मीन्स किचन एरिया एरियाली बोलता है शिप में जी अच्छा अभी ये जो होटल में आपको बहुत जगह जाने मिलता है क्रूज शिप अभी लेटेस्ट ट्रेंड है लेटेस्ट मीन्स काफ़ी पंद्रह बीस साल से है बहुत नौजवान जाना चाहते हैं शिप का एक है आम, क्या आपको डिफरेंट कंट्री जाने मिलता है हार्डवर्क है थोड़ा बहुत इतना में दस घंटे की जॉब रहेगी मोस्ट प्रॉब्लम और उसके बाद छुट्टी नहीं रहता है फुल डे आपको हा, हा। देख के वो लोग इवनिंग के ऑफ देंगे मॉर्निंग ऑफ देते है मोस्टली मॉर्निंग के देते इवनिंग को गेस्ट तो के डिनर्स रहते हैं तो जरूरत रहता है तो मुझ में खुद किया था ये शिप मेरे आज भी बोलेंगे तो मैं पसंद करूंगा जाने के लिए द बेस्ट जॉब मैंने जिंदगी में किया है ये शिप जॉब। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है एक अगर आप उन शिप में नहीं जाकर जनरली अगर होटल्स में जाते हैं जगह पर होटल्स होते हैं जहाँ पर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है शिप में काम करना और होटल में जॉब करना उसमें क्या अंतर है डिफरेंस क्या है हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप आप किया है जैसे कि मैंने दोनों जगह काम किया है फाइव स्टार होटल भी मेरे करियर शुरू की थीडन होटल और इंटर कॉन्टिनेंट में यहाँ से मेरी शुरुआत की थी उसके बाद मैं माया जाके इन आ, क्रूज लाइन ज्वाइन किया तेरह साल उसमें था तो इसमें है क्या एक वेटर जो रहेगा क्रूज लाइन ये है क्या फ्री कॉट है इन्जॉय करने आता है वो लोगों अब परफेक्शन सर्विस का नहीं देखते हैं जल्दी खाया पिया भागा एकदम ऐसा है मींस इट इज Um, क्या आप बोल सकते हैं क्या एकदम फ्री हैंड आप काम कर सकते हैं अच्छा अच्छा अगर फाइव स्टार होटल में क्या होगा स्पिक एंड स्पैन आपका वो रहेगा वो बड़े बड़े डेलीगेट आते हैं उसके लिए वो फाइव स्टार में डिफरेंस है इसमें डिफरेंस और हा, इसमें हा, आपको टेंशन नहीं रहेगा ज़्यादा क्रूजशिप में आप फ्री माइंड होगा और आपको इसमें क्या है um, डिफरेंट नेशनलिटीज मिलते हैं आपको क्यों ये क्रूज है आप थ्री डेज फोर डेज सेवन डेज ऐसे है तो हर टाइम सात दिन के बाद नया नए आते हैं पूरे नए कोई कोई रिपीट पैसेंजर मिलेंगे आपको पांच महीना चार महीना दो महीना जो जो बार बार क्रूज करते हैं मोस्टली अमेरिकन हैं इनको लाइफ वो लोग ज्यादा और यूरोपियंस लेते हैं तो इसमें क्या है आपको अपने फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं बहुत पैसेंजर आपकी सर्विस अच्छा लगता है तो आपसे कॉन्टेक्ट भी रहते हैं फिर पोर्ट जाएगा तो लोग आते हैं आपको पिकअप करते हैं कि वो आप उनके वेटर थे वो तो घर भी लेके जाना चाहते हैं बोलता है वो कैसा हो जाता है इतना प्यार हो जाता है।, प्यार हो जाता है एक लब, एक, एक जाता, एक वो, वो लोग आता है बाकायदा जिधर डॉक करेगा वो ड्राइव करके सोचो इसको अगर सिक्सटी किलोमीटर भी जाना है वो आएगा वो लेने के लिए पोर्ट से लेकर अपना घर लेके लेके जाता है ऐसा मैंने घूमने जाएगा किधर भी जाएगा इतना रिलेशन हो जाता है ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता, मिलता है आपका रिलेशन बहुत बढ़ता है इसमें और होटल में वो नहीं रहेगा ये, ये, हाँ, आपको एंड ऑफ द्रूज का जो सेवन डेज का वो लोग आपको याद करते हैं की लिफाफे में आपको ट्रिप बहुत जबरदस्त देता है बहुत कमाते हैं और क्रूजशिप में एक सबसे बढ़िया है आपको हाँ। हर हाँ पोर्ट हर पोर्ट में नहीं एट सी रहता है तो आपका पैसा बचत होता है इसमें नहीं, नहीं। आपको शेय भी नहीं खर्चा करने को टाइम ही नहीं, नहीं, तो नहीं। सब कुछ सुविधा अंदर, आपके इतने रहते टीवी, सब कुछ अंदर जी, जी जी बोलिंग है यू नो रॉक क्लाइंबिंग है क्या नहीं है इतना बड़ा हाँ शॉपिंगेड है मॉन्स्टर शिप है पंद्रह माले का बिल्डिंग जैसा रहता है बहुत बढ़िया इतना वो नहीं देखेंगे तो मालूम है तो मैं सब नौजवान को बोलूंगा क्या थोड़ा ता ये रहता है फिर क्या फैमिली से दूर रहेंगे आप लेकिन उसका लाभ आपको मिलेंगे जो आप आ, लैंड में रखें 25 साल में नहीं कमाएंगे वो 10 साल चिप में अगर आप खर्चा नहीं किया दूसरे कुछ भी खरीदा नहीं है कुछ टेन ईयर्स में आप राजा के महाबारत इंडिया में आके रह सकते है अपना एक फ्लैट लेके टेन इयर्स लेकिन भाई लेकिन वही लैंड में आप नहीं कर सकते नहीं। तो ये मैं हर नौजवान को बोलूंगा क्या आप वो शिप निकला तो शिप में पहला जी एक साल का दो साल का एक ट्रेनिंग लेके कौन सा होटल में ज्वाइन करो और वो फील्ड का थोड़ा अनुभव लेना पड़ता है वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस भी देखते हैं और मैनेजमेंट करना ही है थ्री ईयर्स का सही बात है सुब्रतो बैनर्जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे नौजवान साथी हमारे युवा विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं और करियर इन होटल मैनेजमेंट में अगर, अगर आप जाना चाहते हैं तो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद जो है आप डिप्लोमा और डिग्री करके आप जो है एक दो साल का या तीन साल का एक्सपीरियंस आप लैंड पर ले सकते हैं कोई भी होटल में आप जाकर अच्छी तरह से एक्सपीरियंस ले लीजिए उसके बाद आपको अगर शिपिंग में मिलता है तो उसको उस लॉटरी को मत छोड़िए आप शिपिंग में ज़रूर जाइए और जैसे कि सुब्रतो बैनर्जी का खुद का अनुभव है वहाँ पर आप जो है एक अच्छा अमाउंट जो है दस साल के अंदर आप बना सकते हैं और जो जॉब करते हुए होटल में काम करते हुए आप 25 साल में भी नहीं बना पाते हैं तो वो आपके लिए एक पंद्रह साल का जो सेविंग है वो हो सकता है और उस बीच में आप जो है आ, इंडिया आकर फिर अपना जो है एक छोटा सा दुकान भी शुरू कर सकते हैं होटल भी शुरू कर सकते हैं और अपना सेविंग रखते हुए एक अच्छा लाइफ जो है अपने हिसाब से आप जी सकते हैं बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लाइफ में आप अपना करियर बहुत ही अच्छा एंजॉय कर अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से आएंगे और सुब्रता एनर्जी से पूछेंगे कि उन्होंने इस फील्ड में कैसे उनका आना हुआ और किस तरह की बातें उन्होंने की थी इस फील्ड में आने के लिए वो जानेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन नाइनटी सुनते रहो मुस्कर रहो करते तो न एहसास बन Ji na seek le, abhi sun. स्वागत है और करियर इन होटल मैनेजमेंट पर हम लोग बातें कर रहे हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट सुब्रतो बैनर्जी हैं जो 40 साल का उनका अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किया उन्होंने और हम जानना चाहते हैं कि सुब्रतो बैनर्जी आपका स्वागत है और मैं जानना चाहता हूँ इस फील्ड में आप कैसे आए कैसे आपको मोटिवेशन मिला किसी बाई डिफॉल्ट या फिर आपने सोच के इसमें एंट्री किया मैं ये तो बाई आ गया हमने... एक्चुअली uh, <laughs> मैं था एक टेक्निकल लाइन में मैं मैं रहा कर रहा था हा, हा, तो सडनली एक ऐड आ गया था ताज से ताज इंटरकॉन्टेल होटल से जी जी। uh, तो मैंने एक बोला चलो ट्राई करते हैं तो ट्राई करके मैं गया वहां पर और जब देखा क्या वो लोग uh, अगर कोई आपके पिताजी रहेगी तो कोई लेगा कोई रिलेशन वाला रहेगा तो लेता है कि उनको मालूम होना चाहिए कैसा क्या है ना ऐसा ऐसा जस्ट डायरेक्टली देते हैं तो वो मेरे को तो कुछ करना था तो मैंने कुछ मेरा जो आंसर था इंटरव्यू में मैं अभी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्वेश्चन के आंसर्स में वो जो उनको अच्छा लगा और मेरे को ऑन द स्पॉट और भी मेरा ऊपर कृपा था मेरे को मिल गया और थोड़ा मेरा चतुराई था ही भी बोलने का। वो आप डरते अपना केपेबिलिटी जो इंटरव्यू में मेरा हो गया नहीं तो मैं जब बाद में जब ज्वाइन करने हुआ देखा तो किसका मामा है किसका भाई है कौन है मेरा था कोई नहीं था तो मेरे को लग गया बहुत ही मैं खुश हूँ उससे करियर स्टार्ट हो गई छह साल में काम किया वहाँ उसके बाद मैं दुबई चले गया तो दूसरा श्रेडन में दुबई में सात साल काम किया वहां से आने के बाद मैं सीधा स्टेट चले गया मायामी क्रूज शिप ज्वाइन किया हाँ 13 इयर्स में काम कर चुका हूँ 13 इयर्स के बाद में आ गया मैं बोला चलो अभी वाइन के ऊपर थोड़ा पढ़ना है फिर मैं इधर आने के बाद मैं सोचा इसको और बढ़ाऊँ क्योंकि इंडिया में इतना वाइन का तभी नहीं था बहुत इंडिया में ज्यादा ये लोग स्कॉच विस्की ये सब में था वाइन का इनका ये नहीं था नहीं। मालूम आ तो मैं बोला फिर मैं न्यूजीलैंड चले गया वाइन बिजनेस सेल्स एंड मार्केटिंग करने तो मैं आगे आके काम आएगा इंडिया में जब भी मैं फाइनली सेटल हूँ हाँ जब फैकल्टी लेक्चर या कुछ भी बनू तो ये एक टॉपिक के ऊपर मैं एडुकेट कर सकता यंगस्टर्स को जो जाएंगे बाहर तो वो हिसाब से मैं न्यूजीलैंड गया वहाँ पर भी मैंने आ, पढ़ते पढ़ते उसके बाद जॉब ले लिया एक एलिफेंट हिल वाइनरी में वहाँ पर दो तीन साल काम किया तो उसके बाद मैं आने के बाद सिंगापुर चले गया सिंगापुर में गया है फिर मलेशिया गया थाईलैंड गया उसके बाद आ गया मैं यहाँ पर बोला अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मुझे जाना है मैं वो नहीं बाकी का कॉन्टिनेंट में जा चुका था तो फिर युगोंडा गया फिर नाइजेरिया आके मेरा जो मैनेजमेंट में बताया अभी डॉक्टरेट वो कम्प्लीट कर लिया आ, और अब जाके देखता हूँ मेरी अभी जो वास्ट ये हो गया एक तो मैं जो मैंने न्यूजीलैंड में मॉल्स में भी किया जो रहता है सेंटर में कैसा करना उसका मैंने सब जगह से एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लिया नॉलेज आपके आपके पास पास आ आ गया हाँ, आ गया मार्केटिंग में भी आ गया मार्केटिंग आ गया फिर मैं फैकल्टी लेक्चर भी था एज अ गेस्ट लेक्चर दो तो कॉलेजेज में जाके ऐसा नो विधाउट एनी चार्ज पैशनल लव वाला स्टूडेंट को वाइन के बारे में बताओ तो वो भी किया मैं वो भी नॉलेज आ गया फिर होटल में एज ए जनरल मैनेजर था फिर रिसॉर्ट में काम किया पब्स बार में हुँ. सब मीन जितने भी हॉस्पिटलिटी रिलेटेड है सब पोजीशन किया है तो झेल सारा नॉलेज आया है हुँ. अभी सोच रहा हूँ एक होटल मैनेजमेंट का कॉलेज खोलने के लिए अच्छा, यंगस्टर्स के लिए क्या बात आगे क्या जाके यार वो भी ऐसे जगह में जहाँ पर आ, वो जो उनको नहीं मिलता जाने के लिए मींस एक छोटा नॉट मुंबई में तो बहुत है जहां पर लाभ ले सके जी, ऐसे मना जो गांव से नजदीक हो हाँ। शहर से भी नजदीक हो हाँ। उस जगह में जहाँ पर मिडिल लोग हो हाँ। और उनको एक चांस मिले आपके थ्रू हाँ। वो आप चाहते हैं है वो हाँ वो चाहते हैं इसलिए है मैं जब भी था बहुत ऐसा चिटिंग बाजी होता था लेकिन यहाँ पर फुल्ली मेरी नॉलेज है, है वो मेरे, अगर उनको मालूम है तो जो जिसका कनेक्शन है ना वहाँ से जो बड़े है पहले क्रूज चिप वो लोग ले लेंगे सुब्रत बैनर्जी ने ये रिकमेंड किया मैंने उसको फोन किया जॉब उधर गारंटीड है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने अनुभव कलेक्शन किया और उसके बाद अभी वर्तमान समय में आपका विचार है कि आप होटल मैनेजमेंट का एक कॉलेज खोलना चाहते हैं उन बच्चों के लिए खोलना चाहते हैं जो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके लिए एक गारंटेड जॉब मिले ऐसी आपकी जो व्यवस्था है आप करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि जाते जाते बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद जब आप जॉब पर जाते हैं तो किस तरह की परेशानियाँ जो बतें तकलीफ़ें हैं वो और किस तरह के अपॉर्चुनिटीज दोनों चीजें बताइए थोड़ा सा अच्छा ये ये आ, देखो ये सीखने के बाद कितना स्टूडियस है स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है अगर वो ड्यूरिंग द कोर्सेस वो अगर सीरियसली लिया फ्यूचर को एक एम्बिशन बनाया तो हो सकता है अगर उसको वो टाइम वो एक टाइम गॉन मीन टाइम वेस्ट इन मनी वेस्ट ऐसा तो मेरा वो ये था थी था कि तुमको वो जो समय मिलता और नहीं मिलेगा तो वो टाइम वो सीख लेना क्वेश्चंस पूछना ज्यादा क्वेश्चन पूछना क्या होएगा प्रैक्टिकल में उसके बाद ऐसा भी प्लेसमेंट तो मिलता है होने के बाद जो हम खोलेंगे तो प्लेसमेंट के साथ ही रहता है वो इंडिया में पहले आपको काम करना है तो वो जॉब गारंटीड है क्रूजशिप बाद में उसके पहले अगर वो लोग न्याय लेते हैं क्रूजशिप अगर विदाउट एक्सपीरियंस हो जाएगा क्यों ये ऐसा रहेगा कॉलेज जैसा अगर हम खोलते हैं तो वो तो गारंटीड ही है बाकी का तो बोलने सकता। बोलते फिर नहीं देते हैं तो परेशानी तो नहीं होएगा क्यों अभी क्या हो गया कॉलेज हो ना होटल का टाइप रहता है कॉलेज के साथ में अभी मैं रखा मेरा एड होएगा मेरा टाइप रहेगा सब होटल से वो लोग फिर भी देखेंगे इसका कौन है जैसा मैं प्रिंसिपल रहेगा डीन रहेगा तो वो लोग तो सब मेरे कॉलेज से लेगी जो मेरी प्रोफाइल ज्यादा बढ़ाई नहीं मतलब तो प्रोफाइल ही उनको बोल देगा जो मेरी प्रोफाइल तो मेरी जो पहचान के हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ, हाँ, क्वालिटी तो वो लेगा ही लेगा कि हमारा कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ये तो गारंटेड है कि उनको वो पूरा ट्रेन किया गया है नहीं तो वो वो तो मैं जानता हूँ आपकी बात है लेकिन मैं चाहूंगा कि जो विद्यार्थी पढ़ते समय या फिर काम करते समय क्या डिफिकल्टी रहता है कभी कभी लोग वापस आ जाते हैं तुरंत नहीं जमताता है वो चीजों का बात अच्छा, बात पहली बात तो इस काम के लिए इंग्लिश आपका एकदम फ्लुंसी चाहिए अच्छा इंग्लिश अगर आपको करना तो इंग्लिश ले बोलूँगा कभी कभी आप साथ में रहते हैं आप जानते हैं मराठी में बात करते हैं मैं तो बोलूँ इंग्लिश ओनली Hmm. अगर भरे सामने वाला आपको मराठी में में में बोले हिंदी में बोले हिंदी आप उसको इंग्लिश ज रहेगा अच्छा, hmm. और और तो रहे। अच्छा स्पेनिश सीख लो अगर स्टेट में जाना स्पेनिश मांगता है स्पेनिश का भोज देखिए वो लोग जब भी आप मैक्सिको रह जाते हैं उनको इंग्लिश नहीं आता है और अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा 80 परसेंट स्पेनिश भोजन है दुकान में जाएंगे तो प्रॉब्लम होता है और एक जब भी आप गेस्ट से करते हैं तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है तो ये एक बात है कि हम एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख ले तो नहीं। लेकिन के उपर, आपको बनाने होंगे डेवलपमेंट हाँ, करने के उसमें से आपने बताया की कोई इंग्लिश तो मस्त ही है उसके साथ में कोई फॉरन लैंग्वेज आपके पास हो जैसे स्पेनिश है जर्मनी है कोई भी फ्रेंच हो कोई भी एक लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हो फिर आप जो है एक बार इस कैरियर में उतर जाते हैं और इंग्लिश और फॉरन लैंग्वेज आपके पास है तो फिर आप रुकेंगे नहीं कहा भी नहीं बढ़ते जाएंगे बढ़ते आगे, जाएंगे डायरेक्ट जी तो ये आपका जो है प्लस पॉइंट रहेगा और बहुत सारी दिक्कतें इसी चीज़ों में आते हैं कि जब आपका कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको नहीं आता या इंग्लिश नहीं आता तो हमें वर्क करने में डिफ़िकल्टी आती है परेशानियां होती हैं और वैसे जॉब तो आपका लिमिटेड टाइम से रहता है टाइम टू टाइम सब जब भी आप फ़ॉरन जाते हैं तो उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहता है टाइम टू टाइम सब चीज़ें होती हैं लेकिन उस टाइम टू टाइम में एक चीज़ें देखी जाएगी कि आपका कम्यूनिकेशन कितना अच्छा है दूसरों के साथ आप व्यवहार कैसे करते हैं उसके ऊपर आप बहुत ही आपका करियर डिपेंड रहता है आप कम्फर्ट फील करते हैं तो लिए बहुत जरूरी है अगर होटल मैनेजमेंट के इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें प्लस पॉइंट यही रहेगा कि आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं आपका लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज अगर आप एक्स्ट्रा में ले लेते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा बहुत ही अच्छा होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बात और एक है अभी आप जब क्रुश में काम करते हैं आपको सेवेंटी डिफरेंट नेशनै से काम करने मिलेंगे वेटर्स uh, वेट्रेस uh, सब ऐसे सब मिलके तो आपको मिलनसार होना चाहिए एग्रेसिव uh, नहीं, कैसा फ्लेक्सिबल uh, होना, होना चाहिए, आपके रूममेट आपके इंडियन नहीं मिलेंगे ये वेरी इंपॉर्टेंट uh, है कौन से डिफरेंट नेशन मिलेंगे उसका दूसरा जमेकन मिलेंगे उसका थोड़ा व्यवहार है तो कोई स्विटरलैंड uh, के मिलेंगे इंग्लिश uh, मिलेंगे तो ये सब आपका जो मिलनसार होना चाहिए कहा? टेंपर आपको कुल रखना है आप वो जो इंडिया में कर रहे हैं फ्रेंड वो करना ही नहीं एक बात है और मीन्स जो भी आपको एडजस्टमेंट का एक नेचर होना चाहिए अगर आपको शिप में कंटिन्यू करना है तो क्यों नहीं तो इसमें अगर आप मारा मारी करते दोनों को फायर हो जाता है फैक्टमेंट शेयरिंग हो जाता है दोनों डिपोर्ट hmm. इसमें चार पांच रूल्स है जो ड्रग्स नहीं अलाउड है hmm. फिर सेक्सुअल uh, हरासमेंट नहीं है और and and drugs and all that, or stealing. stealing. ये, ये is very important It is like captain captain hearing decide next port deport drink अच्छा, on duty तो करना ही नहीं है ना पोर्ट में गया वहाँ पर ड्रिंक होके अंदर आता है सिक्योरिटी देख लिया ये सब आपको दस साल इसके लिए बोला अगर आपको लाइफ बनाना है टेन ईयर्स तो आपको ये सब रखना दूर रखो इसमें आप गए बहुत जन इसमें जॉब से उट ऑफ बहुत मेरे सामने भोजन जाते कोई -कोई तो हैं बर्बाद कर दिए और एक है पैकेट देंगे तो पोर्ट में जाए, लेकिन उसको ऑलरेडी पुलिस का इन्फॉर्मेशन रहता है वो आपको वो पोर्ट में बड़े बड़े कुत्ते के साथ आएगा जेल में एकदम दस दस साल बीस बीस ये वो लाले में जाकेट लेना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल्दी पैसा बनाने के लिए चलिए सुब्रता बैनर्जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जो चीज़ें जो होटल मैनेजमेंट में अगर आप जॉब पे चले जाते हैं एब्रॉड में तो चार चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो आपको किसी भी तरह का ड्रिंक्स नहीं लेना है शराब नहीं पीना है ड्रग्स से बिल्कुल दूरी रहना है और आपके लोग रहते हैं आपके कलीग्स होते हैं जो आपके साथ ही काम करने वाला आपके साथ रहते हैं वो भी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से होंगे अलग अलग देश से आए हुए होंगे तो उनके साथ आपको मिलनसार बन रहना चाहिए सबको प्यार से व्यवहार करना है किसी के ऊपर चिढ़ना नहीं है गुस्सा नहीं करना है या फाइट नहीं करना है ऐसा कुछ भी आप रूल टूटते हैं जो चार रूल हैं उसको अगर टोटते हैं तो आप आउट हो जाते हैं या आपको सजा भी हो सकता है तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आपको अपना करियर बनाना है तो अच्छा करियर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हमको छोड़नी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें हमें ग्रहण करनी पड़ती तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अच्छी बातों को ध्यान में रखकर इंडियन फिलॉसफी को लेकर चलते हैं उस अनुसार चलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं और आप उसी अनुसार अपने जॉब को करते रहें खुश रहें मस्त रहें ऐसा मैं चाहता हूं तो चलिए हमारे साथ जुड़कर सब्रता बैनर्जी करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आएँ और करियर इन होटल मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे हैं। इंडिया और अब्रॉड में किस तरह की बातें हो सकती हैं वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष एपिसोड में जुड़ने के लिए धन्यवाद थैंक यू सब श्रोताओं को और थैंक यू मधुबन एफ रेडियो को जो हम हमें बुलाया मौका दिया है और भी हम चाहते हैं आगे भी हमें बुलाए और क्वेरीज मैं इसको क्लियर करता जाऊंगा और ये मधुबन रेडियो एफएम के साथ जु, आ, जुड़ के रहूंगा सुनते रहो रहो क्या बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और विद्यार्थी मित्रों आप सभी से यही कहना चाहूंगा करियर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी सवाल आपके मन में आता हो तो जरूर आप मैसेज कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर और फोन करके भी बात कर सकते मैसेज भी कर सकते हैं अपने नाम के साथ में किसी भी ट्रेड के बारे में आपको जानकारी तो अवश्य हमसे संपर्क करें और अपना करियर ब्राइट बनाएं फ्यूचर अपना बनाएं आप सदा मस्त रहे नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडु मधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी